सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा आदेश दिए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को ये निर्देश दिया है कि प्रेसिडेंट फंड से दान की जाने वाली राशि किसे दी जा रही है और कितनी रकम दी जा रही है इसके बारे में कोई भी नागरिक पूछ सकता है क्यूँकी ये राशि जनता ऐसी ही टैक्सेज ड्यूटीज और सर्विस चार्जेस के रूप में ली जाती है और उन्हें ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस राशि का सही तरीके से उपयोग हो भी रहा है या नहीं अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट